समुचय ये चल रहा है, कर है। ज्ञान कर्म समुचय ही मुख्य साधन मानते हैं कृषि कार्य इसके ऊपर विचार करते थे की समुचय भगवान होता है तो फिर अर्जुन प्रश्न नहीं गन, नहीं चलता करता कर्म माता ऐसी मत पुत्र जनार्थन भी नहीं बन गया इसके विचार किया मनु कर्मापेक्षा या कर्म त्याग पूर्वक कर ज्ञान से प्राधान्य पूरा कुछ कर्म करने की अपेक्षा कर कर्म त्याग पूर्वक ज्ञान प्रधान ही सबसे श्रेष्ठ वही चेष्ट ही प्रश्न बन जाएगा अर्जुन का इस धन से कहते नीचा न ही इस निवृत्ति के लिए वैध ने कहा मधुर शिक्षक तो फिर अन्य विषय का प्रश्न नहीं बनेगा इसी प्रकार समुच्चय पुरुषार्थ साधन है भगवता का सुख यदि तो परमात्मा ने बता दिया ज्ञान कर्म समुच्चय मुख्य का साधन तो फिर दोनों में से एक हमको तो बताओ सभी संबंध है निश्चित है अर्जुन का प्रश्न ही बन बनेगा समुच्चय भगवता उर्व पक्षी शंका करता है भगवान ने तो कहा कर्म ज्ञान समुच्चय ये किंतु अर्जुन नहीं समझ पाया और ज्ञानार अर्जुन से प्रश्न बन जाए वो नहीं समझ पाया और सच्चात तो दोनों में सही करने से हो जाएगा क्रांति से तो प्रश्न करता है कौन सा कम ये अभी शंका करता है पूर्व पक्षी वास्तव में अब भगवत तो उक्त तो वचना विवेक अनवधारण नि प्रश्न तो करके थे ऐसा मानेगी भगवान के माने द्वारा जो कहा गया उक्त जो वचन उसका अर्थ विवेक अनवधारण अंत का विवेक ऐसे निश्चय नहीं हो पाया ज्ञान कर्म दोनों मिलाकर कर्म से मुख्य मिलेगा ये भगवान का अभिप्राय अर्जुन नहीं समझ पाया सन्निमित प्रश्न ऐसी कल्पना करेंगी ऐसा भी मानेंगी ठीक है अर्जुन का प्रश्न अज्ञान निमित्त का हो प्रश्न अंगीकृत्या ऐसा नहीं ऐसा मानेंगे तो भी समुचय सिद्ध नहीं होगा क्योंकि तथा भगवत का प्रश्नानुरूप प्रतिवचन दिए यदि ऐसे अर्जुन अज्ञान कारण प्रश्न किया तो भगवान उसको स्पष्ट करना चाहिए मैं तो कहा दोनों मिलाकर करने के लिए तुम एक क्या पूछते हो ऐसे कहना चाहिए प्रश्न का उन्सर देना चाहिए कहना भगवत भ्रांति भागना अर्जुन की भ्रांति होगी भगवान को तो भ्रांति नहीं पूर्वा पर अनुसंधान सम्भ भगवानों क्या ही मालूम है अरे में कहा था कर्म ज्ञान मिलाकर करो अब ये पूछता है एक उनमें से करने के लिए और फिर भगवान के यहाँ एक ये कर दो अलग अलग में बताए ऐसे भगवान को तो भ्रांति नहीं होगी बड़ा बुरा पूर्व पर अनुसंधान समझे प्रश्न अनुरूप प्रतिपचन कैसे माना चाहिए माया बुद्धि कर्म हो सम मैं तो ज्ञान कर्म जन का समुचा कि वर्थम इस सम्रांतो थी ऐसा भ्रांत क्यों तुम तो दोनों में से एक क्यों पूछते हो ये कहना चाहिए भगवान को तो फिर क्या नहीं कहना चाहिए न तो पुनः प्रतिवचनम अनुरूपम प्रतिवचन उनके प्र... अनुरूप उसके विकल्प नहीं होना चाहिए कैसे प्रतिवचन से प्रश्न अनुरूपक प्रश्न के अननूपर्व हो जाता है पृष्ठ अन्य देव दिश्चय ये पूछता है क्या करूँ एक में से दोनों में से एक ही क्या करूँ अब भगवान को ये कहना चाहिए मैं तो दोनों में मिला कर एक करने के लिए कहा तुम तो एक क्यों कुछ तो भ्रांत हो ये नहीं कहा करेगी बल्कि ये कि हाँ दो निष्ठे पूरा मैं आते से दो ज्ञान निष्ठा अलग है कर्म योजना ज्ञान युगन संख्यान कर्म युवन वे दो निष्ठा मैंने कही संख्या के लिए ज्ञान निष्ठा और कर्म के लिए कर्म ऐसे दो अलग अलग, अलग रोहता है यदि वक्त तुम ये कही भगवान को नहीं कहना चाहिए ठीक है सौत न कर्मणा समुचे ज्ञान से पक्षम प्रति यहाँ तो जब चल रहा था कर्म का समुच कर्म का ज्ञान के साथ करना है या स्मारत कर्म का तो सौत कर्म के साथ समुचे ज्ञान का नहीं ना है उसका अम करके अन्य जो स्मार्त कर्म के साथ समुचे वो भी नहीं होगा नही वो कर्मण बुद्धि समुचे या विभाग वचन आदि सर्वोपन कर्म के साथ ही ज्ञान का जी समुच्चय मानेंगे ये भगवान का अभिप्राय से मानेंगे तो विभाग वचन आदि से अर्जुन का प्रश्न भगवान का उत्तर एक सर्व उपकरण नहीं ठीक है श्रुति स्मृतियों ज्ञान कर्म और विभाग वचनम आदि शब्द गृहितम बुद्धेशंचमादि प्रश्नों भगवत प्रतिवचनम सर्विदम सौते नरतेना कर्मण बुद्धि समुचे विरुद्ध और ज्ञान कर्म विभाग वचन ज्ञान और कर्म का विभाग में भी है अकामय मान कि बताया स्मृति में गीताएँ भी अलग अलग करते ज्ञान का कर्म का विभाग कर दिया कर्म से मत बुद्धि जनार्दन बुद्धि कर्म परीक्षा प्रशस्त कर पंचवत है प्रश्न भगवान अर्जुन का और, और भगवान का उत्तर है दो निष्ठा मेरी कई ज्ञान जनसंख्या नंकर्मय ये सब जितने है जैसे सहुत कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय नहीं होगा पहले बताया ठीक सऊचय नहीं हो उसी प्रकार स्मार्थ कर्म के साथ ही बुद्धि का समुचय मानेंगे तो ये सब वृद्ध हो जाएगा विभाग वचन बुद्धि ज्ञान से श्रेष्ठ है अर्जुन का प्रश्न भगवान का उत्तर ये सब मिलते द्वितीय पक्ष असम हेतु स्मारक कर्म के साथ ज्ञान का समुचा मिलेगा इस द्वितीय के लिए संभव नहीं हेतु तो दूसरा चीवित किन्त कि क्षत्रिय स्मारतम कर्म सधर्मी जानक क्षत्रिय का स्मारक कर्म ये युद्ध है ये सधर्म है जानते हुए सत्कीम कर्मनी घोड़े में हम मुझे जैसी उपालम्भ भी अनुपन यदि तो भगवान के इष्ट है स्मारक कर्म ज्ञान के साथ करना है तो स्मारक कर्म ही छतरेगा तो करना ही चाहिए तो केवल कर्म मुझे जोड़ते हो इसे उपालम्भ दूसारोपण भगवान के ऊपर नहीं बनेगा ठीक है समुच्चय पक्षी प्रश्न प्रति और असम्भव ज्ञान कर्म समुचय मानेंगे तो अर्जुन का प्रश्न भगवान का उत्तर दोनों ठीक नहीं था इसे ये सिद्ध होगा वेद गीतापर गीता समुचय पीता शास्त्र कर्म सूचय में ऐसा नहीं ये प्रसारक भगवान वाच्यकार तस्ताशास्त्रे ईशान्वा शौचेन तो स्मार आत्मज्ञान से समुचय न क्चिदर्शयुम शक्य गीता शास्त्र में ईशान थोड़ा शुक्र ज्ञान का प्रभु कर्म के साथ और कर्म के साथ कहीं भी थोड़ा सा भी समझे कोई नहीं लिखा सकता कभी नहीं समुचे विशुद्ध ब्रह्मत्म ज्ञान सफल सिद्धु न सहकर जाते विशुद्ध ब्रह्मत्मा विशुद्ध जो ब्रह्म है शुद्ध अद्वितीय ब्रह्म अहम अस्मी जिशेष असंगात्मक ब्रह्म अहम अस्मी ऐसा जो साक्षात्कार स्व फल मुख्य सिद्धि के लिए अन्य सहकारी का अपीक्षा नहीं करता सब फल से अपेक्षा नहीं करता स्व उत्पत्ति के लिए आत्मज्ञान उत्पत्ति के लिए अन्य अपेक्षा हो जैसे घट अपन उत्पत्ति के लिए दंड चक्र कु की अपेक्षा करता है दंड चक्र कुछ घट उत्पत्ति होगी घट उत्पत्ति के बाद कुलार दंड चक्र की अपेक्षा नहीं करता है घट जला आरम जल लाने के दंड चक्र आदि की आवश्यकता नहीं प्रकार आत्मज्ञान स्व उत्पत्ति के लिए कर्म उपासना श्रवण आदि का विजय करता है किन्तु ज्ञान होने उत्पत्ति मात्र से ही मोक्ष हो जाता है अपने फलों मोक्ष देने के लिए न सरकार साफी से क्योंकि ज्ञान का फल अज्ञान निवृत्ति अज्ञान निवृत्ति फल अज्ञान निवृत्ति ही फलम जैसे ज्ञान से रज्जु आदि तत्व ज्ञान होते जिससे रज्जो आदि का ज्ञान हुआ रज्जो ज्ञान था रजो ज्ञान से सर्व्रांति होती थी रज्जो ज्ञान होते ही अज्ञान अष्ट हो गए आगे सब रजो ज्ञान नहीं तो रज्ज अज्ञान का कार्य सर्प ज्ञान भी नष्ट हो जाए ब्रह्म नष्ट हो जाएगा अथवा बंध सहाय अनपेक्षा ने ज्ञाने बंध प्रपंचात्मक बंध सहायक के बिना ज्ञान से नष्ट हो जाएगा कारण क्या है अज्ञानात्मक अज्ञानात्मक है रज्जु सर्ता दिवस जैसे रजु सर्प अज्ञान रज्जु अज्ञान का कार्य रज अज्ञानात्मक ही रजु ज्ञान से नष्ट हो जाता है इसी प्रकार बंधवी अज्ञानात्मक ही स्वरूप ज्ञान तो बंध स्वज्ञा नित्य मुक्त के अज्ञान से बंध होता है स्वज्ञात नित्य मुक्त अपने ज्ञान से ही नित्य मुक्त हो जाता है मुक्ति तो नित्य स्वरूप देखता है तस्मा न मुख्यार्थी ज्ञानी आत्मात्म न जो मुख्य चाहता है अत्यत सुविधा के कारण नुर्याद विद्वान तथा सक स्त्री के लोकसंग्रह विद्वान भी ऐसे अज्ञानी कर्म करता है ज्ञानी भी ऐसे कर्म करे किन्तु असक्त होकर अज्ञानी असक्त होकर फल में असक्त कर्म, कर्म करता है ज्ञानी कैसे करे असक्त फल शिखा नहीं कर्म में कश्य नहीं करके, ऐसे ही कर्म करे अज्ञानी के प्रतिशत क्यों करे लोक संग्रह हो लोक संग्रह लोगो को सरना कराना है इस अभिकास ज्ञानी भी कर्म करे ऐसा आगे कहेंगे तो फिर ज्ञानी के लिए तो कर्म करने के लिए कहा गया तो कथम गीता शास्त्र समुचय ना ज्ञान की कर्म लोग ना एक संविधान सिद्धांत कागा दो सो कर्मि प्रवृत्यजन गपसा वा विशुद्ध सत्सान उत्पन्न परमात्व एकदम सर्व ब्रह्म अकर्क होगा अज्ञानाद राग आदि दो सत कर्म ने से पहले ज्ञान होने से पहले अज्ञान से राग आदि दोष से कर्म में सर्वस्य यागादि कर्म में प्रभुत् यज्ञ दान ने तपा यज्ञ दान तपादित तो किया अंत आगे यज्ञ दान तब तो फल्छा रहित हो जब कर्म करता है तो अंत शुद्ध होता है विशुद्ध सत्य से विशुद्धम सत्तम यश शुद्ध अंत हो या दान तप तो यह ज्ञान के बड़ा फिर अंत शुद्ध होने पर आचार्य उपदेष ज्ञान उत्पन्न हो गया आमअ्रैसे ज्ञान ऐसे ज्ञान परमार्थ तत्व तो पर ब्रह्म आमअ्मे ज्ञान दुष्ट हो गया एकदम सर्व ब्रह्म इदम सर्व ब्रह्म एक, एक ज्ञान दुष्ट हो गया तस् कर्मी तो कर्म प्रयोजन निवृत्ति उसमें कर्म में कोई प्रयोजन कर्म भी नहीं हुआ कर्म प्रयोजन में नहीं रहा समाप्त हो गया फिर भी यदि आगे कर्म करता है लोक संग्रह यत्न पूर्व यथा प्रवृति लोक संग्रह के लिए यत्न पूर्वक कर्म में प्रवृत्ति होती तथे कर्मी प्रवृत्ति से ये दिशति ऐसे ही ज्ञान नष्ट होने पर कर्म में प्रवृत्ति होने से जो कर्म ज्ञान की प्रवृति दिखती है न कर्म ये नमुचय सी ज्ञानी के इस द्वारा जो कर्म दिखता है अज्ञानी देखते है वो वस्तु तो, तो कर्म नहीं क्योंकि थि, अज्ञान अनस्थ हो गया आम कर्म ही करते अभिमान समाप्त हो गया तो कर्म नहीं है वो तो कर्म अकर्म हो गया इससे बुद्धि का समाचार मिलेगा ये था भगवत तो वासुदेव से छात्र कर्म चेष्टम भगवान वासुदेव अभि कर्म छात्र कर्म चेष्ट सारे उसे कर्म करते वो कर्म ज्ञान न समझ जाते क्यों पुरुषार्थ सीधे सद्वत फलाभिंधि अहंकार अभाव से शुभ्य जैसे भगवान को मुख्य के लिए ये ज्ञान के साथ कर्म का समुच नहीं है क्योंकि फला अभिसंधि नहीं अहंकार नहीं इसी प्रकार ज्ञानी का भी सदवत ज्ञानी के भगवान के समान तो ज्ञानी का भी फल नहीं अहंकार नहीं कर्तृत्व बुद्ध नहीं बराबर उनसे ज्ञान कर्म समुचय होगा ज्ञानी के लिए हमें कर्म जी के कर्म नहीं है कर्म आभा क्या मे चौदना सूत्रानुसार नो तो अनु से कर्म न धर्म द्वार चौदना लक्षण को धर्म हो चौदना है लक्षण प्रमाण यहाँ को गाक्य इससे जो विधि से प्रेरित होकर जो कर्म करता है इसको धर्म कहते विधि तो कर्म विधि के अनुसार अनुच्छेय कर्म को धर्म कहते अपने मनमानी को करता है धर्म नहीं बताते शास्त्र प्रमाण से विधि के द्वारा अनुस्थित होता है व्यापार मात्र से तथा स्वभावत कुछ व्यापार विधि के बिना कुछ करते क्रिया व्यापार उसको धर्म नहीं करते बहुत लोग मिलकर के लकड़ी जलाते लेकर के कोई कुछ बोलता है कोई धर्म क्षेत्र बोलता है कोई अनुरणीय कोई कांग्रेस लोग वो लगे जानते स्वा करते आदि समाज लोग मिल करके करते स्वा ये व्यापार मात्र धर्म नहीं होता विधि पूर्व जो क्या करता उसको धर्म करते तत्व विद वर्णास्माभिमान जिसको ज्ञान हो गया देह में हम बुद्धि नहीं देह में हम बुद्धि होते तो देह में वर्णाश्रम तो अब आत्म तत्व में वर्णास्म नहीं तो ज्ञान में वर्णास्म अभिमान शून्य हो गया अधिकार प्रतिपत्य भावा तो अधिकार प्राप्ति नहीं अधिकार होने के वर्णाश्मा चाहिए यागा प्रवृति नाम ज्ञान में जो यागा प्रवृत्ति होती है अविद्यालय से तो जाए माना नो में कुछ प्रवृति होती वो प्रारब्ध कर्म जब तक है तब तक प्रारब्ध के कारणभूत अविद्यालय अविद्या स्वल्प मानते अविद्या संस्कार ऐसा रहता है जिसके कारण थोड़ी सी प्रभु तो प्रभु नहीं होनी चाहिए तो अविद्यालय से प्रभुत्व होने पर भी वो ज्ञानी के कर्म कर्म नहीं कर्म आभाष कर्मगत आभाष अज्ञानी को तो दिखता है कर्म वास्तव कर्म नहीं कर्म होने के लिए विधि ऐसी प्रेरित हो वर्णाश्रम अभिमान हो कर्तृत्व बुद्धि तब कर्म कहीं कुरिया जो वाक्य दिया है इत्यादि वाक्य हम न समुचे प्राप्त ये समुचेगा प्राप्तम यहाँ जो दिया है वह शब्द वाक्य में ये वह शब्द वाह शब्द चार थे एक वह शब्द आया अज्ञान राष तो वाह वार मतलब विकल्प नहीं रागादिदोष और द्वितीय और एक वाय तपसा वा विशुद्ध सत्व विविधा वाक्य साधना संघ्रा यदि यज्ञवा जो ध्यान यही समुचय करना किसको लेना यज्ञ दान तप अथवा विविधावाक्यों में विविध संग जो का वेदा वचन है ना उनको भी लेना अन्य साधनों को लेने के लिए सांसारिक्ञान व्यावर्ती ज्ञान जिसको हो गया कैसे ज्ञान सांसारिक ज्ञान परमार्थ तत्व विषय का ज्ञान उसके अभिग्न अभिनय को स्पष्ट कहते तो परमार्थ तत्व विषय ज्ञान कैसा एक में भी सर्वम ब्रह्म अकर्ष उसमें तो जो प्रवृति दिखती है प्रवृति रूपमित रूप ग्रहणम आधारत्व तो प्रदर्शन जो कहते प्रवृति रूप य प्रवृत्तिप दृश्य ज्ञान में प्रवृतिप दृश्य प्रवृत्ति दृश्यूपक प्रवृति वास्तव नहीं आभासेग्रहण आभासा कर्म नहीं कर्मासे कर्मासमुचयस्तु यादृ यादृक्षि मोक्ष पूर्व सीखेगा अच्छा कर्म के साथ ज्ञान का समुचय नहीं मानो कर्म आभा के साथ समुचय मानू तो कर्म कर्माभास भी कोई नई नियत नहीं है ये कर्माभास कर सकता कभी कर, कर तो मोक्ष का साधक नहीं है किंच ज्ञान नगा प्रवृति न ज्ञाने तो न फले न समुचित ज्ञानी की जो प्रवृत्ति आजादी प्रवृति ज्ञान है ना न है ना ज्ञान के साथ उस फल के साथ समुचय नहीं क्योंकि फलाभिसंधि विकल प्रवृत्ति वो प्रवृति कलाअभिस अहंकार विदुर प्रवृति का, का अहंकार विधुर अहंकर्ता इसे दुखे नहीं भगवत प्रवृति करते जैसे भगवान की प्रवृति कहते यथा भगवत वासुदेव से हेतु तो सीधि में आतंक्य पड़ता पूरा किसी कहता है जो हेतु दिया भी कला संधि विकलत होती अहंकार विकलत होती तो दो हेतु दिया हेतु असी भी शंका करके सिद्धांत परिहार करते तत्वी से तो अहम करूंगी मान्य तुम और ज्ञानी कर्म करके समय क्या मानते हैं अहम न करो क्योंकि कर्म देहादिन से होता है, है देता ज्ञानी को देहाद दिन से भिन्न जातक आत्मा मानता है जातक आत्मा है में कर्म होता है नहीं, नो निष्क्रिये सब सभी नाम हम कर्म हैं, न चाहत फलम अभी भी नहीं करता ज्ञान जिसको हो गया उसे अति तो फल ही नहीं जो फल चलेगा ठीक है ना फूटस्थम हम वह मान मानो ज्ञानी किसको कहेंगे जिस फूट अवस्थ निर्मिकार निर्मिकार ब्रह्म में हो ऐसे जिसको ज्ञान हो गया ऐसे विद्वान है प्रभु सिंह तत्फल बाई सत्य प्रसिद्ध न तो कर्म अपने निष्ठा दिखता है जो कुटस्थ ब्रह्म उसमें कर्म होता है क्या तो उसमें तो कर्म होता नहीं देहादि में कर्म होता ज्ञानी तो अपने को कुटस्थ ब्रह्म दिखता है तो कर्म स्वनिष्ठा नहीं दिखता है और कर्म का फल अपने को मिलेगा वो नहीं दिखता है कुटस्थ असंग ब्रह्म है उसे भिन्न कुछ यही फलो उसमें इसलिए ज्ञानी न तो कर्म ना तो फल अपने स्वगत जनपते रूपाधि दृश्य दृष्ट धर्म तो ही बात और एक देखो युक्ति घटपट ना, में पुष्प आदमी रूप है रूप होता है दृश्य जो दृश्य रूप है अपना धर्म होता है दृश्य जो रूप है अपना स्वधर्म नहीं है इसी प्रकार कर्म भी फल भी दृश्य होने के कारण दृष्टा का धर्म नहीं है जो देह भी आपका देह इंद्रिया मान और बुद्धिदि यदि दृश्य है दूसरे का तो ज्ञ प्रत अनुमान अनुमान उपमान शब्द किसी प्रमाण से जो ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान का विषय होगा वो आपका धर्म नहीं है ये अनुमान है सर्वत्र रूप भट्ट आदि ने दिख दिया जो दृश्य है वो अपने से भिन्न भी है और अपना धर्म भी नहीं इसलिए कर्म आदि है वो भी दृढ़ता का धर्म नहीं किन्तु कार्यकर्ण संघात ग कार्य कर्ण कार्य करने के लिए उनका संघात सम ही प्रभु देखता है ज्ञान तथ्य भी तो व्याख्यान विख्यात नहंकार क्षेत्र संदेश आधार तत्वाद ना सिद्ध हमें तो जय इस क्या सिद्धवा तत्व ज्ञान सभी शास्त्र व्याख्यान करता है दीक्षा करता है करते समय अहंकार रहता है मैं व्याख्यान करता हूँ मैं विख्यात करता हूँ सब देह इंद्रिय अंतःकरण के द्वारा रहता है जितनी की आत्मा के द्वारा क्रिया कुछ होती है? आत्मा जो केवल प्रकाश रूप है उसके सामर्थ्य से और जड़ में चैतना दिखता है इसमें प्रवृत्ति होती शुद्ध आत्मा असंग्रिय अभिक्रिय इसलिए अहंकार भी नहीं रहा तृती फल अभिस तृती भोजन से तृतीयादि फल अभिसंध इच्छा कुछ नहीं रहता कभी दिखता है पानी पिया खुश हो गया क्या से कोई भोजन क्या पेट भर गया ये कुछ जो दिखता है वो तो दिखेगा क्या है आभाष वस्तु तो नहीं वो नहीं मानता है अपने को व्यासों को कुटस्थ ब्रह्म अभी मानता है देहाद में धर्म दिखेगा कभी भूख प्यास भोजन किया पानी पिया नींद हो गया आरम्भ हुआ ये सब जो दिखता है आभास वस्तु तो ये दोनों नहीं कर्म फल की इच्छा और अभिमान दोनों नहीं ना निकले मानो ज्ञानो दिया मिलो उत्तर काले प्रतिनियत प्रभु दर्शनारे तो कोई ज्ञान के पहले जैसे पहले कुछ करता था क्या करना जाता था विच्छा में क्षेत्र में ज्ञान हो जाना फिर उसे क्षेत्र में जाकर रोटी खाता है जैसे गंगा स्नान करता फिर गंगा स्नान करता है जैसे पहले करता था वैसे ही करता है तो प्रतिनियत प्रभु क्या ऐसे व्याख्यान करता है अभी छात्र व्याख्यान करता है कोई पढ़ता था अभी भी पढ़ता है क्योंकि सब तो दस्य निष्ठा प्रवृत्ति आधे आभा न सत्व पूरा किसी करता है तो आभासी क्यों कहेंगे जैसे पहले करता अभी से करता है पहले जब करता था अभी भी करता है तो इसको आभासी क्यों कहेंगे सब निष्ठा प्रवृति आदि आभा नहीं है जैसे पूरा कहता है न तद प्रवृत्ता आवश्यक शाम से कहते हैं यहाँ स्वर्ग कामार अग्नोत्रि काम साधना अनुस्थान आईता काम्य अग्निराद प्रवृत्य सामी विनते कामी तदेव अग्नि उदिष्टि न तत्म्यमग्नोत्रद दर्शय भगवान इसमें दृष्टान्त कोई सरकार चाहता है फल चाहता है अग्नोत्रि काम साधन अनुसार आहिताग्नि जो आहिताग्न अग्नोत्तराधि करता है और सर्वोत्तर कर्म में होता है अग्नोत्तराधि काम सर्वोच्छा का साधन है सामने कर्म अग्नोत्तराधि उसमें प्रभुत्व हुआ काम्य एवं अग्नोत्र प्रभुत्म एक नित्य अग्निहोत्र एक काम्य अग्निहोत्र काम्य अग्निहोत्र में प्रभुत् स्वर्ग प्राप्ति के लिए स्वर्ग की इच्छा से किंतु स्वामी कृत्य कुछ स्वामी कृत्या अर्धक कुछ कर्म करते समय कुछ कार्य वैराग्य हो गया इच्छा नष्ट होगी सप्ताही कर्म करे स्वर्ग प्राप्ति करे क्यों वापस आना क्या स्वर्ग की इच्छा है ऐसे कामना नष्ट होगी तो दिन स्थाय भी काम है काम समाप्त होने पर भी तदैव अग्नि उत्तराधि अनुपित होगी अभी इच्छा रही तो अगर कर्म करता है कर्म तो करता है कर्म करने पर भी काम में आरंभ किया बीच में कामना का नाश हो गया इच्छा समाप्त होगी किंतु कर्म करता है तो उसी कर्म का भी काम में कर्म नहीं कहा गया न तो काम में अग्नोत्र हो जाए का भी काम नहीं करेगा काम कर्म तो था कामना ही नहीं तो काम कैसे होगा इसी प्रकार अभी ज्ञानी के सभी में कुछ कर्म होता है कामना नहीं तो है तो कर्म नहीं है उसको भगवान ने स्वर्गरे व काम्य मान काम हो काम की काम हो काम की काम हो सर्वो को काम कामना का विचार स्वर्थिन हो सर्वग रूप जो काम हो उसको चाहता है स्वर्गि काम से चाहता है अग्निता तो अपेक्षित सर्गादि साधन से सर्गादि के साधनों के गया तो? अनुष्ठानार्थम अनुष्ठान अनुष्ठान के लिए अग्नि आधार व्यवस्थित अग्नि आधार किया अग्नि कर्म आरम्भ काम्य कर्मणि नहीं प्रभु और काम्य कर्म में होगा कोई स्वर्ग इच्छा से अर्धक काम थोड़ा अन्य कर्म करने के बाद ना तो न काम भी नष्ट किसी कारण से काम नष्ट हो गया सब कर्म तो तो तो कर्म तो करता है तदेव वो अग्निहोत्री निर्भरते है तो करता है किंतु अभी उस कर्म को काम में कर्म नहीं कहा जाएगा न तो, तो काम्य में नित्य काम में विभाग से स्वाभाविक तो ये नहीं की कोई स्वाभाविक ये नित्य कर्म ये काम कर्म कामना है तो काम में नहीं तो स्वाभाविक हो गया नित्य हो गया काम्य नहीं करेंगे काम उपगम अनुगम तत्वा कामना से करेंगे तो काम्य अभिमोत्र कामना नहीं तो नीचे ही कामना नहीं तो अगर काम्यक्रम दो कर्म है एक नीति अग्नोत्रोत्रोत्र जो सर्वो सर्वीता थे किम अग्नोत्र आरम्भ करने आरोप कामना समाप्त होगी तो फिर उसको काम्य कर्म नहीं कहा साधाजी तो के वेदने कामना का सम्बन्ध है तो कामया नहीं तो कामना नहीं है तथा विदुष और विज्ञानी का क्या है विधि अधिकार अभाव के लिए अधिकार नहीं ज्ञानी का भेद बुद्धि होने पर ही कर्म करेगा उसके लिए अधिकारी होता हुई समाधि अभिमान बनेगा यागा प्रवृति यदि कर्म ज्ञानी के लिए होती है क्या है यागा कर्म नहीं कर्माभाष था कर्मवत आभाष था विद्वत प्रवृत्ति नाम कर्माभाष ज्ञानी में जो प्रवृति दिखती है वो तो कर्म नहीं कर्माभाषक इसमें भगवान का भगवान की अनुमति सम्मति देखा थे तथा भगवान बिना कुरुति क्या सत्य मानो विद्वत व्यापार है कि कर्म शब्द प्रयोग जतना विद्वान का व्यापार होने पर तो कर्म शब्द प्रयोग होता है तो सब व्यापार से कर्माश तो अनुभव कर्म आभा तो, तो, तो कर्म ही है इसलिए क्या होगा ज्ञान ज्ञान हो गया तो विद्वत है और उसमें कर्म व्यापार होता है तो समुच हो जाइए ऐसा संक्रांति कहते यही पूर्व ही पूर्वतरम कृतम पहले पहले पूर्व ने पूर्वोत्तर कर्म किया है कर्मण वही संस्कृति मास्ता जनका देव कर्म से सिद्धि जनका प्राप्त किए ये जो कहते है तत्व प्रविभज्य ज्ञान उसको विभाग से समझना ठीक है ज्ञान कर्मण हो समुचित एवं संस्कृति हेतु कि ज्ञान कर्म धन मिला करके संसिद्धि का हेतु ऐसा ज्ञान जो होता है वो तो विभज्यार्थ ज्ञान पूरा किसी कहता है विवाह करे अर्थ ज्ञान क्यों ऐसा प्रत्याशन कैसे विवाह करेगी उसके और उत्तर देंगे तरह कि जनका जो तत्विद प्रभु कर्मण क्यू आओ विकल्प प्रथम प्रत्याहत इसमें गेतन आया कर्म में जनका जी कर्म में प्रभुत्ते थे पूर्व पूर्व कर्म करो तो ज्ञानी कर्म करते थे ऐसा लेकर के पूरा विचित करता है ज्ञान कर्म का समचय होगा इसके ऊपर सिद्धांत कहता है उसको स्पष्ट समझे तथा तो किम जन का तत्वविद प्रभु करवाना क्यों आवश्यक तत्विद दो विकल्प नहीं जन का भी ज्ञान ही थे उसके बाद कर्म प्रभु प्रभुत्व करवाना प्रभु प्रभु कर्म यही ही प्रभुत्व करवाना अथा प्रभुतम प्रभुत्म कर्म ही जिनको कर्म आरम्भ किया गया था उनको ज्ञानी जनका ज्ञानी होकर सत्तवी अच्छा, ज्ञान नहीं था ये दो भी कर्म करेंगे दोनों करेंगे प्रथम ज्ञान होने के बाद कर्म करते थे प्रत्येह यदि दीर्घ यदि यदि था तो पूर्व जनका सत्योविजो तो की तो तो प्रभुत्व कर्म यदि तत्व होने पर भी प्रभु कर्म में प्रवृत्त हो गए थे लोक संग्रहार्थम लोक संग्रह के लिए कर्म करते ठीक है तत्वित कथम प्रभु कर्म को ज्ञानी हो प्रवृत्ति के थे कर्म नाम अपनी कर तो कर्म से कुछ करेगा नहीं ऐसा संक्रांति कहते हो कर्म का स्थिति किसके लिए लोक संग्रह लोक संग्रह के लिए कैसे ऐसा उक्त प्रयोजनार्थम अपनी न प्रवृत्ति दिक्कस पूरा किसी कहता है ज्ञान हो गया तो लोक संग्रह के लिए को कर्मती होनी चाहिए सर्वोत्रा की उदासन तो वो तो सबसे न हो जाएंगे फिर लोक संग्रह करने की क्या आवश्यकता है गुणा गुण ऐसी वर्तन तो इसी मत उन अपने विषय में कर्म होता है सब गुणों का ही कार्य इंद्रिया विषय ऐसी कर्म होता है हम कुछ नहीं इसी प्रकार ठीक है न इंद्रिया विषय प्रभु द्वारा सबसे भी प्रभुत्व कर्म से भी गुण गुणे से गुणे से विषय से गुणा इंद्रिय भी इंद्रियों के द्वारा उनके व्यापार होता है इंद्रियों का सबसे भी प्रभुत्व कर्म से भी ज्ञाने में वो कैसा मुक्ति ज्ञान से मुक्ति ज्ञान नहीं वो संसदी माफिका ऐसे गुणा गुण वर्तन ऐसी मान कर कर्म करने पर भी उनकी मुक्ति तो ज्ञान के ही मुक्ति का साधन नहीं की उक्तमेगा संक्षिप दिखाते है, दर्शे कर्मसन्यासे प्राप्ति की कर्म संयास को प्राप्त ज्ञान हो जाने के कारण किंतु प्राप्त होने पर भी कर्मण सहय संसिम आता न कर्म संयास है ये कि ज्ञान से सिद्धि को प्राप्त करते कर्मण सहय संि आसिता ज्ञान से मुख्य को प्राप्त कर लेते कर्मसन्यास प्राप्त होने पर भी। कर्म, कर्म, कर्म से आग्रह नहीं करे कर्म करते थे कर्म संन्यास नया क्या कर्म था प्राप्त कर ले ज्ञान से प्राप्त कर लेते कर्मणा इतिहास बाधित अनुभतिया प्रभु कर्म श्री तो ज्ञान के शर्ण बस्तु तो कर्म होने के ज्ञान होने के बाद शरीर में जो कर्म होता है उसको करते बाधित अनुभति बाधित होने पर भी वो अनुभूति जैसे रज्जु में सर्फ ज्ञान तो घर में प्लास्टिक बना गया रज्जु तो ये रज्जु ज्ञान हो गया देखा कि वो, वो सर्फ नहीं है किसी रज्जू से प्लास्टिक जैसे जैसे दिखता है तो जैसे पहले प्लास्टिक सर्फ जैसे दिखता था अभी प्लास्टिक के साथ सर्फ जैसे दिखने पर भी उसको निश्चय हो गया ये प्लास्टिक है अथा रज्जु सर्फ नहीं है सद्वत दिखने पर भी जैसे निश्चित हो गया की सर्फ नहीं किन्तु सर्प जैसे ठीक है जैसे बना ऐसे पहले दिखता था बाद से दिखेगा तो उसको कहते बाधित अनुभूति निश्चित हो गया तो हो गया सर्प नहीं उसमें बच्चा स्कूल हो गया खेलता है दूसरे को डराता है तो हो गया सर्प नहीं फिर सर्प जैसे दिखता है बाधित अनुभूति ठीक थी। इसी को ज्ञान के सर्ज में कर्म जो हुआ वो बाधित हो गया नाम किंच करेंगे तो मन नहीं तो सत्य आत्मा में कर्म नहीं होता है देहादी होता है तो बाधिती की अनुभूति सर्ज में दिखता है अज्ञान ज्ञान लोग सोचे ये कर्म करता है ज्ञानी देखता है ये कर्म मेरा नहीं से है इसलिए बाधित अनुभूतिया प्रभु के आभार लेना है वास्तव प्रभु द्वितीय अनुभव अनुभव क्या है यदि उनको ज्ञान नहीं आता असा वाक्य ऐसा न तब तभी तो यदि जन ज्ञानी नहीं थे कर्म थे तो कर्म करने का क्या अभिप्राय ठीक है सत्र वाक्य अर्थन करतेश्वर समर्पित न कर्म ईश्वर समर्पित है कर्म फल्चानी करके साधन हो देना साधना हो गया कर्म उसे संसिद्धि यह संस्कृति का मुख्य ज्ञान सब्धि सबको शुद्धि ज्ञान सब तो ज्ञान अंतर्गोण शुद्धि रहना मुख्य नहीं रहना संसिद्धि <coughs> मुख्य नहीं संसिधि का तो सब को शुद्धि में अंतर्गो शुद्धि ज्ञान उत्पत्ति लक्षण है संसिद्धि अथवा ज्ञान उत्पत्ति अंतर्गोण शुद्धि ज्ञान का अर्थ ब अस्थिरताजनक आदर ये व्याख्या करनी चाहिए यही व्याख्या करना है की यदि ज्ञान हो गया था तो ज्ञान से ही मुख्य को प्राप्त करते ही कर्म के साथ कर्म त्याग नहीं किया था तत्व तो ज्ञान नहीं थे तो इस ईश्वर अर्थित तो करम कर्म से अंतर शुद्धि को प्राप्त किया था अथवा मुख्य मुख्य के साथ ज्ञान को प्राप्त किया था ठीक है नीवज व्याख्या उत्तम उपारण करके है तो ज्ञानी चेत करना संसुद्धि का मुख्य करना ज्ञान नहीं तो संसुदि का अंतगुणशु अथवा ज्ञान ऐसा व्याख्यय कर्म चित्तशु द्वारा ज्ञान हेतु वाक्यशेष प्रमाण कर्म ज्ञान का हेतु होता है, है कैसे चित्तशु के द्वारा अंतगुण शुद्धि के द्वारा इसमें वाक्य प्रमाण देते एक अर्थ वक्ष्यति भगवान कर्म ज्ञानीना कर्म कर्म कुरु कुरी ज्ञान योगिंग त्यक्तमशु भगवान कहीं यही अच्छे द्वारा ही कर्म ज्ञान कुरवाक्यम होगा सत्शुद्ध कर्म कुरी सकर्मा इत्या साक्षादे कर्मण मोक्ष्य स्वकर्मणा सम्य सिम विन्दति मान हुआ आगे कहेंगे ऐसा संक्रांति काल से वाक्य में स्वकर्मणा सम्य सिन्दति मानवा जो कहेंगे सिद्धि प्राप्त च तो पुनर्ज्ञान निष्ठा भक्ष कहेंगे सिद्धि को प्राप्त करने के बाद फिर ज्ञान निष्ठा कहेंगे इसलिए तो सिद्धि को सिद्धिम प्राप्त फिर ज्ञान निष्ठा कहेंगे सिद्धिम प्राप्त यथा भ्रम तथा सिद्धि प्राप्त करने पर जैसे ब्रह्म को प्राप्त करेगा और सत्म को तो दिखाई जाएंगे सकर्म so अनु समाज ईश्वर प्रसाद द्वारा ईश्वर की प्रसन्नता उसके द्वारा ज्ञान निष्ठा so की योग्यता सिद्धि का अर्थ लगे ज्ञान निष्ठा की योग्यता अनुपर तथा तो ज्ञान निष्ठया मुक्ति ज्ञान निष्ठा से मुक्ति साक्षात कर्मणा मुक्ति है कर्म साक्षात मुक्ति का अर्थ नहीं स्फोटी भविष्य तत्वोत्तर तो कालम कर्म असंभवे फलित उपसार तत्व तो ज्ञान के पश्चात कर्म हो नहीं चलता ये फलित्व उपसार करते तस्मद गीता तत्व मुख्य प्राप्ति न कर्म समुचिता हैीता शास्त्री से से प्राप्ति, कर्म नहीं, कवल तत्वी नीताशास्त्र तत्व प्रधानमेक वाक्यम मध्ये तन्म् कर्म तदंगम अंगीक प्रकरण प्राणाचय पूराज गीता यद्य तत्व प्रधानक तत्व प्रधानमस्त गीता शास्त्र में प्रधान है तत्व ज्ञान एक वाक्यम सर्वत्र तत्व ज्ञान प्रधान है ये तो ठीक है फिर भी इसी मध्यम है तो कर्म स्वयं माने आमनिष्ठा भी उपाय रूप से सर्वंगम अंगीकर्तव्य इसलिए मुख्य के लिए तत्व प्रधान है तो उसका अंग कर्म आना पड़ेगा प्रकरण प्रमाण प्रकरण से प्रमाणित प्रकरण प्रमाण है जैसे दर्शक कर्म है स्वर्ग साधन है उसी प्रकरण में प्रयाग आदि कहे गए उनके अंग्रह होते हैं दस गुनाश कर्म का अंग प्रकार तत्व तो ज्ञान प्रथान हो और उसका अंग्रह कर्म होना चाहिए कर्म जो प्रकरण आया इसी तस्मात समुचास ज्ञान कर्म समुचे मुख्य का साधन एक अनुसार यथा यम तस्तरा प्रकरण से विभाज्य तस्तर अयम अर्थ मतलब केवल ज्ञान से ही मुख्यतिथि है समुचित से नहीं ये अर्थ को प्रकरण से विधा करके अल्लाह तत्म स्पष्ट होने दिखाएंगे अर्थ शब्द है ना आत्मज्ञान में भी केवल कैवल्यू थे यथा तो अयम अर्थ अयम अर्थ मतलब क्या है आत्मज्ञान ही केवल मुक्ति का साधन है ये कहेंगे ये वृत्ति अभिप्राय प्रत्याय क्या है वृत्ति का विमत था ज्ञान कर्म समूचय से मुख्य इसका प्रत्याख्यान करके स्वाभिक्रेता शास्त्रार्थ समर्पित है। अपना जो अभिप्राय का विषय शास्त्रार्थ ज्ञान ही केवल मुख्य है, ये समर्थन किया गया सम्प्रति अभिज्ञा कर रहे जो श्लोक आरम्भ हुआ असत्यानंद सूर्यस्तम इति अस्मार प्राक्तन ग्रंथ संदर्भ से ये एक वाक्य क्या था? पहले दे करके तो अंतिम तक एक वाक्य और एक क्षेत्र के रूप क्षेत्र एक वाक्य हुआ आगे फिर भगवान का खुद छोड़ता है असोच्चानंद सचस्तम असुच्चानंद सचस्तम के पहले जो ग्रंथ है तो उस पूरा का तात्पर्य संसार विषय में वैराग्य देखा करके और ज्ञान का साधना साधक शासन चतुस्थ अर्जुन अधिकारी उसको देखा करके संसार हेतु अज्ञान शो को महका हेतु है उसके द्वारा ही सब दुख होता है उसका निवर्तक तो ज्ञान है ये प्रकरण दिखा करेगी आगे तत्व तो ज्ञान तो में किया जाता है भगवान के द्वारा प्राथुत्तम तात्पर्य अनुद्ध यही तात्पर्य है जो संसार का कारण मूल अज्ञान ही है उसके मिलती ज्ञान से होगी यही तात्पर्य उसका अनुदान करते सनंद सच्चा स्वर्मीचारेख्यीथात्पर्य समुदाय सेत्में धर्मसमूहचेत महतिश्लोक सागरे अनेत्र आत्मज्ञा उणम भगवान्सुदेव सत्तु अर्जुन उद्दीरयु आये, चे। संग्दम, संग्दम धर्म समुद्रम अर्जुनस्य समुद्र क्या क्या निश्चय दुबवा विवेक ज्ञान नहीं महति शोकसागर तो सागरेमग्न से धर्म में सम्मा क्योंकि बहुत शोक समुद्र डूबा हुआ अर्जुन से ऐसे जो अर्जुन है अज्ञान के कारण ही सब अन्यत्र आत्मज्ञान आज उद्धारण अपचन आत्मज्ञान के बिना उद्धार हो नहीं पड़ता इसलिए इसको देखते हुए भगवान वासुदेव तब तो, तो अर्जुनम उद्धि झारही सू उधारण करना चाहते संसार सागर के ज्ञान आत्मज्ञान के बिना उद्धार नहीं होगा इसलिए आत्मज्ञान आए संधार तो आत्मज्ञान के लिए उसको अवतरण करके उपदेश आरंभ करके में करने अथोचान अत्री शास्त्री कांड अठाद संख्या का नाम नध्यान सत्यत्र उपाध्याय अष्टादश अस्ताद्याय तीन भाग भागवर्दना एक अध्याय सप्तृत समझ सप्तृत पहले छध्याग सप्तम सेवादशत छोदश से अष्टादशत त्र पूर्वत्मक पूर्व कांडम पदार्थ विचरी तक पहले पूर्वषट सप्तम सेध्याय सामने तक पूर्व कांड है तो स्वम पदार्थम विशेष करो ज्ञान के लिए ही सत्र है गीता शास्त्र आत्मज्ञान केवल आत्मज्ञान मुख्य के का साधन ये प्रतिपादन किया गया तो आत्मज्ञान होने के लिए आत्मज्ञान के प्रमाण है वेदांत वाक्य महावाक्य सप्तम से आदिवाक्य वाक्या ज्ञान के लिए पदार्थ ज्ञान चाहिए प्रथम शास्त्र जो है वह स्वम पदार्थम विषय करती स्व पदार्थ विवेक करने के लिए स्व पदार्थ ज्ञान होने के बाद तत्पदार्थ ज्ञान होने के लिए सप्तम प्रारंभ से लेकर द्वादशक मध्यम सतकम रूपम मध्यम कांडम सत्पदार्थम गोचरे की तत्पदार्थ रूप विचय करता है स्व पदार्थ और तत्पदार्थ दोनों का शोधन करना वास्तार्थ रूप से आयकर लक्ष्यार्थ ग्रहण करना लक्ष्यार्थ में संचय विपर्य रहित ज्ञान हो जाए स्व पदार्थ में संचय विपर रहित कुटस्थ अतिथ्य चैतन्य कुटस्थ चैतन्य ज्ञान हो जाए समाधि तथा संपन्न तत्पथ का लक्ष्यार्थी तत्पथ का सर्वज्ञादी लक्ष्यार्थी शुद्ध चैतन्य जिसमें कारण स्वादी तो कु बने दोनों का ज्ञान होने पर फिर दोनों की एकता संभव है उसको एकता करने के लिए अंतिम सट का अंतिम कारण और अठाद समाप्ति तक दोनों में पदार्थक्यम वाक्याचल निका यही वाक्या सप्तम से वाक्य ब्रह्म विशेष ज्ञान अचय कल सप्तः तृतीय सत्र जान साधना सप्तर प्रसंगा उपन और ज्ञान का साधन विभिन्न विभिन्न स्थल पर प्रसंग सिखाएंगे कहीं कर्म कहीं ज्ञान पर अमानी प्रकार कहेंगे ज्ञान साधन के अभिनय ज्ञान होगा इसलिए तो ज्ञान साधन ही कहेंगे तत्व तो ज्ञान में केवलम कबल साधन सर्विखित स्पष्ट रूप से कहा गया है तत्व तो ज्ञान ही केवल अन्य साधन जो करके मुख्य के साधन एवं पूर्वोक रीत गीता से परिश्चित है सती आया तक एवं धर्म सम्बेत एवं आया एवं का क्या अर्थ हुआ पूर्वोत्तरी गीता शास्त्र का अर्थ निश्चित तो हो गया ऐसे जिस प्रकार अभी बताया निश्चित तो होने पर अभी आगे धर्म समूह चेत है अर्जुन उसका उद्धार आत्मज्ञान के नही होगा रहा है देखो दिख रहा बताया धर्म सम्बधम केतो यश धर्म सम्बूढ़ सम्बूढ़ कर्तव्या अकर्तव्य विवेक विकल्प क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है जैसे विवेक विवेक के विकल्प विवेक हित तो हो गया जिसका चित्त जैसा अर्जुन हो गया धर्म समुद्र चिता सत्य सत्य मिथ्या ज्ञान है मतलब मिथ्या ज्ञान है मिथ्या अज्ञान है और अज्ञान होने ज्ञान भ्रम है अहंकार मतलब और ज्ञान अहमकार देहा और देहा सम्बन्ध है आचार्यता पिता मा पिताज ममका का अहम मम होता है तो तो तो ज्ञान के कारण शोकाश सागरे दु प्रदेश शोकनामक सागर समुद्र इसमें समुद्र कैसा है सागर इसलिए दुरुचारे दुख न उच्च उत्तार उत्तर नहीं होगा इसमें जो डुबा हुआ है कृष्य तो कर्तव्य करता जुड़े ब्रह्मात्मक वाख्या आत्मज्ञान आत्मज्ञान क्या है आत्मज्ञान क्या ब्रह्मत्म के लक्षण ज्ञान केवल में आत्मा के ज्ञान ब्रह्म अभी तो ब्रह्म ही मैं हूँ ऐसा ज्ञान आत्मज्ञान तो तब अतिरिक्ण उसके बिना अन्य किसी भी उपाय से संसार से उद्धार संभव नहीं अति भक्तम अति स्निग्धम शोकाध उदर तुम अति भक्त है अर्जुन अति स्निग्ध है अभी समर्पित है शोकूबा हुआ सरनागत है शोक से उधार करने की इच्छा करते तो हुए भगवान यथोथ तो तो ज्ञान यथोत ज्ञाने पर लक्ष्मण ज्ञान तम अर्जुनम अवतारेण वाक्य थे तो सप्तम तो से महावाक्य का अर्थ ही जीव ब्रम इसका ज्ञान अपरूक्ष साक्षात्कार से ही संसार दुख ऐसी उसमें अर्जुन अवतारे पदार्थ तो प्रवर्न अवतारण करते हैं मतलब पहले पदार्थ का शोधन करना ज्ञान होने के लिए तो हम पदार्थ का शोधन तत्व पदार्थ का शोधन होगा तो ब्रह्म ज्ञान होगा तो हम पदार्थ का शोधने के लिए हम तो पदार्थ का स्पष्ट रूप ऐसी समझे वाच्यार्थ से लक्ष्यार्थ तो तत्व को समझने पर तत्व लक्ष्यार्थ समझने के लिए उसका क्या स्वरूप पूरा छह अध्याय में आरम्भ लेकर सत्र अध्याय तक अभी द्वितीय अध्याय शुरू हो रहा है पहले भूमिका होगी प्रथम अध्याय अधिकारी ज्ञान का शासन चतुर्थ सम्पन्न अर्जुन दिखा दिया अब पदार्थ तो करने के लिए ही अभी सब बताएत करना पहले पदार्थ शोधन तो करके फिर व्याख्या ज्ञान के लिए समझना तो चाहिए जब पदार्थ शोधन तो नहीं करके तम पदार्थ को तो उस स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं समझ करके में ब्रह्मो में ब्रह्मो स्वयं से गुमरटता रहता है और सब देख रहता है और तो ज्ञान नहीं ज्ञान में पदार्थ शोधन पूर्वक चिंतन करना चाहिए पदार्थ शोधन का वाक्य के लक्षा सेना करना चाहिए इसलिए पहले अर्जुनों को पदार्थ शोधन पूर्वक समय ज्ञान कराने के लिए पदार्थ परिशोधन प्रवर्तन प्रवृत्त कराते है आज स्वम पदार्थन शोधित्व स्व पदार्थ शोधन करने के लिए करते हैं स्वयं पदार्थ शोधन तो स्पष्ट पहले होना चाहिए तत्पदार्थ का शोधन के लिए प्रमाण से शब्द प्रमाण से हो जाएगा स्वयं पदार्थ शोधन के लिए शब्द प्रमाण चाहिए और जुप्ति से मनन करके बार बार विचार करके शोधन का तो शब्द से सुन लिया नहीं शब्द से सुन करके विचार करके संशय विपद वही तत्त्वम स्वयं पदार्थ में यदि कूटस्थ ब्रह्म कुटस्थ में हूँ घटाकाशा संसदीस में आयाचार्य प्रकार चैतन्य घटाकाश जलाकाश मेघाकाश महाकाश घटा आकाश के स्थानों पर होता है कुटस्थ चैतन्य और जलाकाश के स्थानों पर होता है मेघाकाश के स्थानों पर ईश्वरी सर्व के और महाकाश के स्थानों पर हो गया ब्राह्मण अद्वितीय से घटा तो, आकाश महाकाश में आगा जलाकाश मेघाकाश ये वाक्य को त्याग करके कुटस्थ में हूँ ऐसा निश्चय पहले हो ये कुटस्थ देहादि सब से सबका साक्षी चैतन्य क्षेत्र में हूँ ऐसा निश्चय होने पर महाकाश स्थानीय ब्रह्म के साथ होगा इसलिए पहले वाक्य स्वयं पदार्थ शोधन करना ये शोधन करने के लिए असत्यान इत्यादि इसलिए यहाँ से गीता शास्त्र का आरम्भ हुआ स्वयं पदार्थ करने के लिए छह अध्याय पूरा होते दित्य चैतन्य उसका निश्चय होना चाहिए यसे अज्ञान तस्व हो ब्रह्म का कारण अज्ञान रज्जु के अज्ञान हो तो सर्व भ्रम होता है जिसको रज्जु का अज्ञान है उसको ही सर्प का भ्रम होगा और यश ब्रह्म जिसको ब्रह्म है तस्से पदार्थ परिशोधन पूर्व समय ज्ञान वाक्या दूधे थी भ्रम जिसको है उसको ही ज्ञान होगा ज्ञान कैसे होगा पदार्थ परिशोधन शोधन परिता शोधन वाक्य छोड़कर लक्ष्य तत्पुर समय ज्ञान होता है ये कैसे समय ज्ञान होगा वाक्य वाक्य के प्रमाण वेदांत महावाक्य से उत्पन्न होता है इसी ज्ञानाधिकारिनम नभिप्रत ज्ञान के अधिकारी का अर्जुनों को करके भगवान का ऐसी असत्या जिसके ऊपर कुछ ने किसने कहा है आत्माधार द्रष्टव्य है इसके आदि आत्मात्म दर्शन जिस वाक्य अर्थम आत्मा को दर्शन अद्वित्य ब्रह्म इसके लिए दर्शन जिस वाक्य अर्थ आत्मा द्रष्टव्य इस वाक्य का अर्थ अने श्लोक में किसी श्लोक के द्वारा व्याख्यान करते हरि भगवान श्री कृष्ण ये उत्तम जो किसी ने कहााकाम साधनता परियोजक से वित्तीय अतर प्रतीयमान से कल्पना है तो अला विधि का अर्थ या विधि कोई हो तो कल्पना करेंगे आत्मावैध दस्तवे ऐसा जो वेदांत में कहा गया दर्शन दीदी तो वह ही किसी वाक्य के द्वारा भगवान कहते हैं ऐसा जो कहते हैं नहीं क्योंकि विधि का अर्थ इससे प्रतीत होना चाहिए विधि का अर्थ कैसे होगा कोई किसी कर्म करने के लिए कोई कहता है श्रेय करता है तो कृष्ण योग्यता हो और श्रेय साधनता हो प्रभुत्व होने के लिए श्रेय साधनता ज्ञान कारण एकदम बहुत इष्ट साधन ये मेरा श्रेय साधन है ऐसा जानने पर प्रभुत्व होगा श्रेय साधनता ज्ञान होने पर इष्ट साधन का ज्ञान है चंद्र यहाँ आ जाए प्रकाश हो जाएगा सब लोग चाहे चंद्र को मिल ले आऊँ किंतु प्रवृत्ति नहीं होती कारण है उसमें साध्यता नहीं प्रयत्न के द्वारा साध्य नहीं चंद्र आने न। तो कृति साध्य हो और इष्ट साधनता ज्ञान हो इधर से हम गंगा चला उस पर चले जाए तो जल्दी पहुंच जाएंगे तो सब यदि संभव है तो प्रयत्न करेंगे संभव साधन थे चला पहुँच सकते उस पर तो कितने रास्ता में क्यों चले सीधा जाते ईष्ट साधन तो है कि साध्य नहीं इसलिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करता प्रयत्न होने के लिए क्या चाहिए कृति साध्यता हो और ईष्ट साधनता क्या हो देखो दिया है जहाँ कृत योग्यता वहाँ इष्ट साधनता भी होनी चाहिए कृतियोग्यता है कमे यहाँ भी चला रहे हैं दो चल सकते कृति साध्यता है इसमें ईष्ट साधन उस पर एक आर्थ्य में रहा एक स्थान में कृषि साध्यता एकाथ में सामेय साधनता जहाँ कृषि साध्य हो वही श्रेय हो कृषि साध्यता श्रेय एक स्थान में रहे ये होने पर प्रवृत्ति होती है तो विधि का विधिवाकी में जलम आने एक कुरियाद अभ्येतव्यम वहाँ कृषि साध्यता है साधनता है तो विधि का परिवर्तन होता है पराधिमत नियोग से पराधिमत नियोग कोई विधान करता है कहता है काम करो एक तो होता है कृषि साध्यता इत साधनता है और प्रभाकार आदि कहते के बिना केवल नियोग विधान करते वो तो भी पुरुष तंत्र होगा तो विधिकांत होगा विधि अर्थ से ये विधिकांत है विधिकांत के लिए कृषि साध्य साधनता ज्ञान होना चाहिए अथा नियोग ज्ञान होना चाहिए प्रभाकर हम प्रेरित ऐसा करके प्रेरित होगा किन्तु विधि अर्थ है नहीं असच्य आनंदों होता तो इसलिए विधि वेदांत वाक्य में जो ज्ञान विधि वहाँ यहाँ यहाँ एक विधि वाक्य का कथल है जैसे कल्पना का हेतु नहीं मत दर्शन पुरुषतंत्र तो रही थे दर्शन ज्ञान ज्ञान पुरुष तंत्र होता ही नहीं पुरुष के कर्तंत्र वस्तुतंत्र भवे ज्ञान कर्त उदासन ज्ञान वस्तुतंत्र प्रमाण तंत्र, तंत्र, तंत्र, तंत्र पुरुष तंत्र नहीं पुरुष तंत्र कहा होगा जहाँ पुरुष कर्तुम तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब कुछ जब कर सकता है कन्नी स्वतंत्र है सब पुरुष तंत्र उपासना ध्यान है पुरुष है जब ध्यान उपासना कर सकता है नहीं कर सकता है अन्य प्रकार कर सकता है ये पुरुष तंत्र ज्ञान के लिए पुरुष तंत्र नहीं होता ज्ञान तो इच्छा नहीं होने यदि इंद्रिय संबंध हो गया दुर्गन्ध है नहीं चाहते भी ग्रहण हो है ये होता है वस्तुतंत्र है ज्ञान पुरुषतंत्र तो ज्ञान, नहीं। नहीं। नहीं थि। ज्ञान थि। थि है नहीं जहाँ पुरुष तंत्र नहीं वहाँ विधि नहीं होगी विधेय याग आदि लक्षण विधि रूप विधेय यागा लक्षण विधि यागा लक्षण विधि पुरुषतंत्र तो नहीं थे विधेय यागा यागा विलक्षण विधेय याग आदि होता है क्योंकि पुरुषतंत्र पुरुषोकर्ष होता है ज्ञान यागा से विलक्षण विधेय होता है यागाजी उसे विलक्षण होता है ज्ञान उसमें विधेयक न उपद्य थे विद्युण तृतीय आधार इसलिए आत्मावार्य प्रत्येक है अंतर्भुत तृतीय प्रत्येक क्या है अरह अरे कृत्य त्रिच यहाँ आधार दर्शन आरह आत्मा दर्शन आरह दर्शन के लिए योग्य है दस्ते में यहाँ विधि नहीं है वहां तो तथ्य प्रत्येक है आधार से विधि अर्था नहीं क्योंकि ज्ञान विधि हो नहीं चलती लोक में भी जो कहते सुनो इधर देखो देखो देखोगे ज्ञान के विधि नहीं यहाँ चक्षु का सन्निकर्ष या इधर एकाग्र अन्य मिशन छोड़ो इधर देख इधर देखो तो चक्ष का कर करो और हो जाएगा तो ज्ञान हो जाएगा इसके लिए विधान होता है ज्ञान साधन में विधि ज्ञान विधि नहीं आदि करोती इसलिए विधि का नहीं है ज्ञान में से अभिप्राय ऐसी व्याख्य अभिप्राय करके अभी श्लोक का व्याख्यान करते अर्थात यहाँ वस्तुतः जो कोई कहते ज्ञान विधि के लिए ही ये ठीक नहीं वेद में भी आत्मा वाले दृष्ट्य को ज्ञान विधि ही नहीं कहीं ज्ञान में विधि होती नहीं विधि से होता पुरुष तंत्र में ज्ञान होता है पुरुष तंत्र विलक्षण बंशी व्य होती हो नवली